राम राज्य की भूमिका पंडित रामकिंकर उपाध्याय मानस में राम राज्य का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है उसमें कौन सी विघ्न बाधाएं हैं जिसके कारण राम राज्य नहीं बन पाता और उसे बनाने के लिए कैसी साधना तथा कैसे प्रयत्न अपेक्षित है साधारण व्यक्ति के मन में यह धारणा बनी हुई है कि जिस राज्य में अधिक से अधिक सुख शांति और व्यवस्था हो वही राम राज्य है रामराज्य का यह भी लक्षण है यदि सुख शांति न हो समाज व्यवस्थित न हो तो वस्तुतः उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रह जाएगी किंतु रामराज्य केवल इतना ही नहीं है रामराज्य का तात्पर्य केवल व्यक्ति और समाज का बहिरंग विकास ही नहीं है अपितु तो राम राज्य का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति और समाज के जीवन में समग्र दृष्टि में कैसे पूर्णता आए इसीलिए जिस रूप में रामराज्य राज्य का प्रस्तुतिकरण किया गया है उसमें मानव वे संकेत है जिनके कारण रामराज्य नहीं बन पाता महाराज दशरथ के चरित्र की चर्चा की जा रही थी महाराज दशरथ पूर्व जन्म में महाराज मनु थे और उन्होंने समाज की व्यवस्था के लिए जिस स्मृति का निर्माण किया था उसका नाम मनुस्मृति है वह आज भी प्राप्त है स्मृतियों में मनुस्मृति को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है पर क्या स्मृतियों के द्वारा धर्मशास्त्र के वाक्यों के द्वारा महाराज्य राम राज्य की स्थापना हो सकती है महाराज मनु का राज्य भी धर्म राज्य था और दशरथ के रूप में भी जब उन्होंने राज्य किया तो वे प्रजा के प्रति उदार थे प्रजा के सुख सुविधा की उन्हें बड़ी चिंता थी और दशरथ का राज्य भी धर्म राज्य ही था किंतु धर्म राज्य के बावजूद महाराज दशरथ के संकल्प में कमी कहाँ है उन्होंने यह मानने की भूल की कि लंका में भले ही रावण का राज्य हो पर अयोध्या में राम राज्य बन सकता है यह जो उनकी सोचने की पद्धति है दसमुख और दशरथ का राज्य एक साथ रह सकता है और रहता ही है पर राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं रह सकते दशरथ और दसमुख इन नामों में एक समानता है और वह है दस की पर इसके बाद दोनों के नाम में अगला शब्द भिन्न है एक के साथ रथ लगा हुआ है और दूसरे के साथ मुख तो चाहे अयोध्या हो या लंका व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा दस में तो कोई अंतर है ही नहीं दस तो सब में एक जैसा ही विद्यमान है यहाँ दस से तात्पर्य है शरीर की दस इंद्रिया अच्छे व्यक्ति के शरीर में भी दस ही इंद्रिया होती है और बुरे व्यक्ति के शरीर में कोई कम इंद्रियां नहीं होती उसके शरीर में भी दस ही इंद्रियां हैं तो मनुष्य के शरीर में जिन दस इंद्रियों का निर्माण किया गया है उनका उद्देश्य क्या है जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं स्वाद लेते हैं तो मुख के द्वारा लेते हैं यहाँ मुख शब्द इंद्रियों का द्योतक है जो भौतिकवादी भोगवादी लोग होते हैं वे यह मानकर चलते हैं कि यदि शरीर में इंद्रियां मिली हुई है तो इसका उद्देश्य यही है कि इनको सार्थक किया जाए यदि इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगना ही नहीं है तो फिर इनके क्या सार्थकता है तो एक धारणा यह है इसी को गोस्वामी जी ने सुंदर कांड के प्रसंग में सांकेतिक भाषा में प्रकट किया है हनुमान जी लंका के महलों में प्रविष्ट होते हैं गोस्वामी जी ने महल शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने लंका के हर भवन के लिए बार बार मंदिर शब्द का ही प्रयोग किया उसकी पुनरावृत्ति की काव्य में यह कवि की कमी मानी जाती है कि किसी एक ही वस्तु का बार बार वर्णन करना हो तो पर्यायवाची शब्द का प्रयोग होना चाहिए एक ही शब्द को बार बार नहीं दोहराना चाहिए जैसे हनुमान जी ने जब श्री सीता जी को संदेश दिया तो शरीर के लिए उन्होंने उस प्रसंग में तीन भिन्न शब्दों का प्रयोग किया हनुमान जी सीता जी का संदेश प्रभु को सुनाते हुए कहते हैं बिरह अगन तन समीरा सास जरि छन मि शरी नयन श्रम जलो जल निज हित लागे जरैन पाव देह बिरगी पहले तन शब्द का प्रयोग किया अगले वाक्य में उसी के लिए शरीर और फिर देह शब्द का प्रयोग किया देह तन और शरीर ये तीनों पर्यायवाची हैं, पर आंतरिक अर्थों के दृष्टि से इन तीनों में भिन्नता है क्योंकि पर्यायवाची शब्दों में भी उनकी जो मूल धातु होती है उसकी दृष्टि से अर्थ में बिल्कुल एकत्र नहीं होता तन कोमल होता है अतः जहाँ रुई से तुलना करना है वहां तन है जहां जल जाने का प्रसंग है वहां शरीर है शरीर वह है जो प्रतिक्षण क्षीर्ण हो रहा है प्रतिक्षणम शीयती तो कोमलता के अर्थ में तन विनाशीलता के अर्थ में शरीर और जब शरीर नष्ट नहीं हुआ तो देह शब्द का प्रयोग किया गया यह देह शब्द बना हुआ है उसका मूल धातु है दीह अर्थात दीर्घता नहीं जला तो दीर्घता जलने वाला था तो शरीर और जब रूई के समान था तो तनु यह कवि की प्रतिभा का परिचायक है कि वह कैसे अलग अलग पंक्तियों में ठीक ठीक शब्दों का प्रयोग करता हुआ पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करता है हनुमान जी जब लंका में बैठते हैं तो गोस्वामी जी गृह भवन महल आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते थे पर उन्होंने एक ही शब्द की पुनरावृत्ति की बार बार उसी मंदिर शब्द को दोहराया गोस्वामी जी ने कहा मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधाम देखे जह तह अगणित जोधा धाम गयन मंदिर माहि अति विचित्र कहि जात सुनाही शयन किए देखा कपितेही मंदिर महुन देख बेही हनुमान जी लंका के हर मंदिर में गए और उन्होंने अगणित योद्धाओं को देखा इसमें भी मंदिर मंदिर शब्द दो बार और फिर सारे राक्षसों के मंदिरों में बैठने के बाद वे रावण के मंदिर में गए जो बड़ा विचित्र था फिर अगली पंक्ति में उसी शब्द की पुनरावृत्ति करते हैं हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहा है फिर शब्द वही है मंदिर महन दीख बह पर रावण के मंदिर में वैदेही का दर्शन नहीं हुआ तो गोस्वामी जी मंदिर के जो बार बार पुनरावृत्ति करते हैं वैसे कोष की दृष्टि में इसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं है कोश में मंदिर शब्द का अर्थ घर भी किया जाता है परंतु परम्परिया इस शब्द का जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो जहां देवताओं का निवास है उसे हम मंदिर कहते हैं जहाँ गृहस्थ रहता है उसे हम गृह कहते हैं भवन कहते हैं कोई उत्कृष्ट भवन हो तो उसे महल कहते हैं इस प्रकार भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा उसे हम व्यक्त करते हैं पर हनुमान जी बार बार मंदिर शब्द का प्रयोग करते हैं तो यह प्रयोग बड़ा ही चौंकाने वाला है किसी उत्कृष्ट व्यक्ति के मकान को यदि हम मंदिर भी कह दें तो कुछ सार्थक लगेगा कि चलो बड़ा उत्कृष्ट चरित्र वाला व्यक्ति है पर जहाँ राक्षस रहते हैं उसको बार बार मंदिर कहना और उससे भी बड़ा विचित्र व्यंग यह था कि जब सारे मंदिरों में सीता जी नहीं मिली और जब विभीषण जी जहाँ रहते थे वहाँ पहुँचे तो गोस्वामी जी मंदिर शब्द को हटाकर कहते हैं उन्होंने विभीषण का भवन देखा किसी ने कहा महाराज अभी तक तो लंका में सारे मंदिर ही मंदिर थे क्या विभीषण मंदिर में नहीं रहते थे गोस्वामी जी ने कहा वे मंदिर में तो नहीं रहते थे पर उनके घर के पास एक मंदिर बना हुआ था भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा विभीषण जिस भवन में रहते हैं उसके बगल में एक मंदिर है इसका सांकेतिक अर्थ यह या है कि सृष्टि में दो ही मंदिर हैं या तो दशानन मंदिर है या हरि मंदिर जिसमें किसी देवता की पूजा हो रही है वही तो मंदिर है दशानन मंदिर में भी दिन रात पूजा होती रहती है हम सब भी दशानन की ही पूजा अधिक करते हैं अन्य मंदिरों में एक आध घंटे के लिए चले जाएं, तो बड़ी बात है उस पर भी बड़े गर्व से बताते हैं कि हम तो एक घंटे तक पूजा करते रहे। पर यह दसानंद मंदिर का अर्थ क्या हुआ जहाँ दस इंद्रियों वाले शरीर की पूजा हो रही है यह पूजा तो सबसे अधिक प्रचलित है कितनी परिश्रम से पूजा करते हैं एक क्षण के लिए भी इस दशानंद मंदिर की पूजा बंद नहीं होती हरि मंदिर की पूजा तो हम मात्र औपचारिक रूप से करते हैं उनके लिए तो हम समा सामग्रियाँ ही एकत्रित करते हैं तो कभी कभी लोगों की मनोवृत्ति देखकर आश्चर्य होता है यदि पूजा के लिए सुपारी लेने जाएँ दुकानदार पूछ लेता है कि पूजा के लिए या खाने के लिए पूजा के लिए है तो सड़ी सुपारी और खाने के लिए है तो बढ़िया सुपारी इसका अभिप्राय है कि भगवान को अर्पित करना है तो सड़ी हुई सुपारी और शरीर को अर्पित करना है तो बढ़िया सुपारी सर्वत्र यह विचित्र द्वंद्व दिखाई देता है लंका में एकमात्र विभीषण ही हरि मंदिर के पुजारी हैं बाकी सभी दशानंद मंदिर के पुजारी हैं फिर गोस्वामी जी ने शब्द भी कितना अच्छा चुना हनुमान जी दसानंद के मंदिर में गए तो लिखा लिख देते हैं कि वहां सीता जी नहीं दिखाई पड़ी पर उन्होंने कहा दसानंद के मंदिर में वैदेही नहीं दिखाई पड़ी कितनी बड़ी बात कही गई वैदेही का अर्थ है जो विदेह की पुत्री है और दसानंद का अर्थ है जो देह में बैठा हुआ है तो यही विलक्षणता है दसानंद मंदिर में वद भला कहाँ मिलेगी अब वह वैदेही वहीं तो रहेंगे जहां विदेह वृत्ति हो जिसका जीवन देह से ऊपर उठा हुआ है उसी में तो वैदेही हो सकती है जब हनुमान जी ने रावण को देखा तो वह सो रहा था और इस सोने का सांकेतिक अर्थ है व्यक्ति मोह के राज्य में मोह की रात्रि में सो रहा है बेसुध है मोहनिसा सब सो व देखिए सपन अनेक प्रकार शरीर में स्थित रहने वाला व्यक्ति मोह की रात्रि में सो रहा है और इंद्रियों के तर्पण तथा इंद्रियों के सुख में विश्वास रखता है भले ही वह शरीर के संदर्भ में कभी जागता और कभी सोता हुआ दिखाई देता है पर वस्तुतः वह सदा सोता ही रहता है ऐसी स्थिति में वहाँ वैदे ही नहीं हो सकती इसे कई अर्थों में लिया जा सकता है वैदेही मूर्त्यमान शांति है शांति सीता समालेता आत्मा रामो विराजते हनुमान जी देख रहे थे कि लंका के भवन तो सोने के हैं और यहाँ पंडित बड़े बुद्धिमान बड़े स्वस्थ नागरिक हैं पर देखें यहाँ वैदेही है या नहीं यह बड़ा स्वाभाविक चित्र है आप किसी राष्ट्र के भवनों को ही न देखें भवनों की ऊंचाई या व्यवस्था और शिक्षा के प्रसार को ही महत्व न दें अपितु यह देखिए कि इन दिखाई देने वाले मंदिरों में जिसमें केवल शरीर की पूजा हो रही है क्या कहीं वैदेही भी है लंका वासी स्वर्ण के भवन में रहकर भी सुखद सैया पर सोकर भी अशांत हैं उनके जीवन में शांति का लेस मात्र भी नहीं है हनुमान जी ने इस सत्य का अनुभव किया और जब बाद में लंका को जला दिया तो उसका अभिप्राय यह था कि सब कुछ होते हुए भी जीवन में यदि शांति नहीं है जागतिक वस्तुओं का परम उद्देश्य तो सुख और शांति पाना ही है पर सुख को हमने भौतिक सामग्रियों के भोग से जोड़ दिया है और शांति का संबंध व्यक्ति के मन से है यह समस्या व्यक्ति के सामने उस युग में भी थी और आज भी है व्यक्ति को सुखानुभूति के लिए भोग के पदार्थ चाहिए दूसरी ओर जब जितनी ही सुख भोग की सामग्री एकत्रित होती है मन से शांति उतनी ही दूर होती जाती है क्योंकि शांति का संबंध मन से है लोगों को लगता है कि बाहर दौड़ने से सुख मिलेगा और भीतर लौटने से शांति मिलेगी व्यक्ति के सामने बड़ा कठिन प्रश्न है कि बाहर जाए या भीतर जाए लंका में सुख है उन्नति है वहाँ तो उन्नति ही उन्नति हो रही है गोस्वामी जी जब लंका की उन्नति का वर्णन किया तो सबसे पहले सुख शब्द का प्रयोग किया सुख संपत्ति सुत सेन से जय प्रताप बल बुद्धि बढाई। मेरे एक परिचित सज्जन वाराणसी के बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे वे अमेरिका गए लौटकर आए तो बोले आप लोग तो रामराज्य की केवल चर्चा भर करते हैं वस्तुतः राम देखना हो तो अमेरिका जाइए राम राज्य तो अमेरिका में है मैंने उनसे कहा कि आपने इतनी बड़ी भूल कैसे की जब आप राम राज्य में पहुंच ही गए थे तो उसे छोड़कर क्यों आ गए राम राज्य को छोड़कर कर यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी उनका अभिप्राय था कि अमेरिका में इतनी सुख की सामग्रियाँ हैं इतनी वस्तुएँ हैं अट्ठारिकाएँ हैं परंतु क्या यह कोई नई बात है क्या कहीं लिखा हुआ है कि भौतिकवादी राष्ट्र उन्नति नहीं करता कहीं नहीं लिखा है यदि ऐसा होता तो लिखा जाता कि लंका में दरिद्रता का साम्राज्य था पर जब गोस्वामी जी यह कहते हैं कि लंका में ये दस वस्तुएं बढ़ रही हैं सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई तो उनका अभिप्राय यह है कि देहवादी व्यक्ति पुरुषार्थवादी भी होता है उसके लिए शरीर और उसका भोग ही सत्य होता है अतः वह भोग सामग्रियों को एकत्र करने में और भौतिक उन्नति में अपनी पूरी शक्ति लगा देता है इसमें तो कोई संदेह नहीं अतः वह क्यों नहीं उन्नति करेगा वह व्यक्ति या राष्ट्र के रूप में उन्नति करेगा किसी ने गोस्वामी जी से पूछा महाराज लंका में इतनी उन्नति हो रही है तो लंका से बढ़कर उत्कृष्ट राज्य कौन होगा बोले उन्नति तो हो रही है पर उसे उत्कृष्ट राज्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि उन्हें शांति नहीं मिल रही है सब जाए प्रतिलाभ लो जैसे लोभी व्यक्ति को जितना लाभ होता है उसी मात्रा में उसका लोभ भी बढ़ता जाता है और उसको कभी शांति नहीं मिलती क्योंकि जब भी उसे कुछ मिलता है तो उसे लगता है कि अभी तो और भी इतना इतना पाना बाकी है अतः यदि आप रावण के लंका के घरों में जाएँ तो यदि आप श्री हनुमान की मूर्तिमान वैराग्य की भूमिका में हैं तभी उसका ठीक मूल्यांकन कर सकेंगे स्वर्ण भवन में जहाँ सुंदरियाँ सो रही हैं वहाँ रागी होकर मत जाइए प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषय वन भवन मेंतु वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विस्तृत वर्णन है कि जब हनुमान जी लंका के महलों में गए तो चारों ओर कैसे स्त्रियां लग्न पड़ी थी, सुरा की गंध आ रही थी चारों ओर श्रृंगार का कैसा वासना का साम्राज्य था वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि क्षण भर के लिए हनुमान जी के मन में यह प्रश्न आया कि पूरा वातावरण बड़ा अश्लील है और इस वातावरण में, में मेरा प्रविष्ट होना क्या उचित है उन्होंने स्वयं की ओर देखा कि क्या इन वासनात्मक दृश्यों का मेरे मन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या मेरे मन में कोई अश्लीलता वासना की वृत्ति आ रही है हनुमान जी ने अनुभव किया कि मुझे रंच मात्र किसी प्रकार की ऐसी अनुभूति नहीं है और तब वे निश्चिंत हुए हमारे वैद्य जी वैराग्य की नहीं हमारे वैद्य जी वैराग्य नहीं राग लेकर अमेरिका गए थे और बहिरंग उन्नति तथा वस्तुओं को देख उन्होंने उसी को राम रामराध्य मान लिया यदि वे हनुमान बनकर गए होते तो वैसी बात उनको न दिखाई देती व्यक्ति और संसार को हम राग की दृष्टि से देख रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं पर जब हम वैराग्य की आँखों से देखते हैं तो दृश्य पलट जाता है सुरपणखा बड़ी सुंदरी के रूप में लक्ष्मण जी के समक्ष गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव किया तो उन्होंने सुरपणखा के लिए सुंदरी शब्द का प्रयोग किया सुनकर वह प्रसन्न हुई कि बड़े भाई ने तो मुझे एक बार भी सुंदरी नहीं कहा छोटा स्वभाव से सौंदर्य प्रेमी लगता है पर उसे आश्चर्य हुआ कह तो मुझे सुंदरी रहा है और देख रहा है श्री राम की ओर गई लचिमन रिपु भगनी जानी प्रभु बिलोक बोले मृदु बानी जब हम किसी से बात करते हैं तो उसी की ओर देखते हुए बात करते हैं परंतु लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं सूर्यपणखा से और उनकी आंखें हैं भगवान की ओर सूर्यपणखा के मन में यह प्रश्न आया कि यह मुझे सुंदरी तो कह रहा है पर मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा है लक्ष्मण जी ने मन ही मन उत्तर दे दिया कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ तभी तक तुम सुंदरी हो जब मैं देख लूँगा तब तुम सुंदरी बिल्कुल नहीं रह जाओगी क्योंकि लक्ष्मण जी भी मूर्चमान वैराग्य है सानुजीय समेत प्रभु राजतपर न कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर वासना सुंदरी के रूप में आई है और लक्ष्मण जी कहते हैं कि वासना तभी तक सुंदर दिखाई देती है जब तक उस पर वैराग्य की दृष्टि नहीं पड़ती वैराग्य की दृष्टि से तो उसकी कुरूपता सामने आ जाएगी भगवान ने संकेत किया कि देहगर लंका से आई हुई देह मंदिर के पुजारी दसानंद की बहन जीवंत वासना का लक्ष्मण रूपी वैराग्य द्वारा विरूपीकरण हो ताकि लोग उसकी सच्चाई जान लें। यहाँ लंका में वैराग्य के दूसरे रूप हनुमान जी हैं उन्होंने लंका को देख सोचा अरे यहाँ सब कुछ है पर वेद ही नहीं है शांति नहीं है तब हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की नाक कान काटने के जैसी ही भूमिका संपन्न की बहुत बढ़िया बात आती है हनुमान जी जब लौट गए तो बंदरों ने पूछा आपने कुछ कार्य बड़े विचित्र किए फल खाए और बाघ उजाड़ दिया आपने माँ से केवल फल खाने की आज्ञा मांगी थी बाघ उजाड़ने की नहीं और लंका जलाने की भी आपको आज्ञा नहीं थी वहाँ आपने इतना समृद्ध राष्ट्र देखा तो उसमें आग लगाने में आपको कोई संकोच नहीं हुआ या नहीं लगा कि इतना आकर्षक नगर है राष्ट्र है इस पर हम अधिकार कर लेंगे इसको जलाने की ज़रूरत नहीं है हनुमान जी ने दोनों प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया बोले मुझे तो भूख ही लगी थी और मैं फल ही खाना चाहता था तो फिर बाघ क्यों उजाड़ दिया बोले यह फल खाने का फल था मतलब हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही रावण की वाटिका और रावण का नगर ये दो ही हैं गो जी कहते हैं यह रावण की वाटिका कैसी है मोह विपिन रावण मोह है और यह मोह की वाटिका और लंका प्रवित्ति का राज्य है सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग वैराग्य ने क्या किया हनुमान जी बोले भक्ति देवी ने कृपा करके फल के द्वारा मंत्र दे दिया प्रभु के चरणों का हृदय में धारण करके मधुर फल खाओ रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ मैंने भक्ति देवी की कृपा पाई आशीर्वाद पाया तृप्ति मिली भक्ति देवी के आशीर्वाद से फल खाने के बाद यदि मोह का बाग न उजड़े तो फल खाना ही व्यर्थ है मोह का बाग उजड़ना चाहिए जब माँ ने आशीर्वाद दे दिया तब भी क्या मोह की बाटिका जो कि त्यों बनी रहेगी हनुमान जी जब लंका को जलाने लगे तब भी गोस्वामी जी को वह मंदिर शब्द नहीं भूला उस समय हरी प्रेरित अवसर चले मरु तबास अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ लागे आकाश और जब छलांग लगाने लगे तो कहना चाहिए कि एक महल से दूसरे महल पर या एक भवन से दूसरे भवन पर नहीं एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर देह विशाल परम हरुआ मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई हनुमान जी प्रत्येक मंदिर में आग लगा रहे हैं कह देते हैं कि विभीषण का मंदिर छोड़ दिया परंतु बोले एक विभीषण कर गृह नाहीं सारे मंदिर जला दिए पर विभीषण का घर छोड़ दिया हनुमान जी से पूछा गया वैसे ही आग लगाना बुरा है पर आपने मंदिरों को क्यों जला दिया बोले मैं लंका वाली लंका वालों और बाकी लोगों को भी बताना चाहता था कि शरीर देवता की चाहे जितनी पूजा करो अंततः इसे जलाना ही पड़ेगा जलाने में शरीर देवता की पूजा की पूर्णता है जीवन भर शरीर देवता की पूजा होती है और अंत में उसे जला देते हैं यहाँ हनुमान जी क्यों दूसरी भूमिका महाकाल की है महाकाल इस सत्य को स्पष्ट कर देते हैं कि शरीर को बचाने की हम चाहे जितनी भी चेष्टा करें पर इसे जलने से कोई रोक नहीं सकता विभीषण का घर छूट गया तो भगवान महाकाल ने बता दिया कि विभीषण कौन है जीव भद्रांग सेवक विभीषण बृहत मध्य दुष्टात विग्रसित चिंता विभीषण जीव है सारी लंका जल गई और विभीषण भी का घर नहीं जला मानो हनुमान जी ने बताया नैनम छिंदन शस्त्राली नैनम धज पावकह इस जीव तत्व को अग्नि द्वारा नहीं जलाया जा सकता और शरीर को जलने से बचाया नहीं जा सकता इस तरह शरीर की पूजा लंका राष्ट्र की विसंगति है और सच्चे अर्थों में हमारे जीवन की भी यही विडंबना है ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो सच्चे अर्थों में हरि मंदिर में हरि की पूजा कर रहे हैं हम चाहते तो राम राज्य हैं पर पूजा करते हैं दशानन के मंदिरों में इसमें जो विरोधाभास की वृत्ति है उसे यदि हम समझ सकें तो वैराग्य रूपी हनुमान जी प्रवृत्ति की लंका को जलाकर हमारा सत्य से साक्षात्कार करा सकते हैं एक ओर लंका में दशानन का राज्य है और दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ है गोस्वामी जी ने एक बड़ी अनोखी बात लिखी प्राचीन काल में सब राजाओं को परास्त करके जो एक सर्वश्रेष्ठ राजा होता था उसको चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिलती थी तो भगवान राम का प्रादुर्भाव होने के पहले सारे संसार पर किसका राज्य था गोस्वामी जी ने बड़ा विचित्र वाक्य लिखा एक प्रसंग में तो उन्होंने लिखा ससुर चप कवई कौशल राऊ भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ श्री सी सीताजी स्मरण करती हैं कि उनके ससुर महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं और दूसरी ओर रावण को भी चक्रवर्ती सम्राट लिख दिया गया मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छानुसार राज्य चलाता था मंडली कमनि रावण राज निज मंत्र चक्रवर्ती सम्राट तो एक ही होना चाहिए क्या कहीं दो चक्रवर्ती सम्राट हो सकते हैं बाहर विश्व में भले ही यह न हो पर आंतरिक जीवन का यही सत्य है राम कथा को हम अपने आंतरिक संदर्भ में देखें और स्वयं से प्रश्न करें कि हमारे अंतकरण में दशरथ का राज्य है या दशमुख का दशरथ का अभिप्राय यह है कि रथ के घोड़ों को नियंत्रित करके उस पर बैठकर कर शीघ्रता से लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए यह एक विचारधारा है कि शरीर में इंद्रियों को केवल इतना ही भोग करना चाहिए जिससे शरीर की जरूरतें पूरी हो जाए व्यक्ति के जीवन का असल लक्ष्य तो कहीं और है वह है दशरथ का स्वरूप दशरथ और दसमुख यही जीवन का द्वंद है हमारे जीवन भी है हमारे जीवन में भी है बड़ा भोगी व्यक्ति भी कभी न कभी इंद्रियों पर नियंत्रण की बात सोचता है शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसको कह दिया जाता है कि तुम इन वस्तुओं को छोड़ दो भले ही वह मन से न छोड़ना चाहता हो पर उसे नियंत्रित तो करना ही पड़ता है सच्चे अर्थों में व्यक्ति के जीवन का अंतर्द्वंद यही है कि कभा, कभी हमारी वृत्तियों में दशरथ की वृत्ति आती है और कभी दसमुख की वृत्ति आती है एक ही साथ दो चक्रवर्ती सम्राट हमारे आपके जीवन में विद्यमान है इसी अंतर्द्वंद को विनय पत्रिका में एक पद में बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणी कर घुराई सनहु नाथ मन जरत त्रिविद जुर सदा बोराई कबहु जो गरत भोग निरत सठ हठ बोग बस होई कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दयायति सोई कबहु दीन रंक मतिनर रंग भूपयभिमी कबह मूल पंडित विडम्बरत कबह धर्मरत ज्ञानी कबहुदेव जग धनमय रिपुमय कबहु नारिमय भासे संसित संपात नाना दुख बिन भर कृपा नसानय यह व्यक्ति के अंतकरण का चित्र है जिसमें एक साथ ही दशमुख और दशरथ दोनों का राज्य चलता है मात्रा का भेद हो सकता है पर अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है दशमुख तथा दशरथ के अलावा एक तीसरी श्रेणी भी है विदेह की मिथिला के स्वामी विदेह है वे सबसे ऊपर हैं उनकी अपेक्षा न्यूनता है दशरथ में और दशरथ की अपेक्षा न्यूनता है दशमुख में इसको हम यो कह सकते हैं देह नगर देहाधिकार नगर और विदेह नगर जब कोई व्यक्ति रथ पर बैठा होता है तो घोड़ों में चंचलता होती है और वे अपनी गति का मनमाना प्रयोग करना चाहते हैं पर रथ पर बैठा हुआ व्यक्ति सारथी बार बार उन घोड़ों की लगाम को खींचता है और रथ को सही दिशा में ले जाता है तो दशरथ का व्यक्तित्व तो क्या है जिस व्यक्ति के जीवन में वासना का आकर्षण नहीं मिटा है जिनके इंद्रियाँ भागने की चेष्टा तो करती हैं पर वह बार बार विवेक के द्वारा इन इंद्रियों को नियंत्रित करने की चेष्टा कर रहा है इंद्रियों को नियंत्रित करने की यह चेष्टा ही मानव दशरथ की वृत्ति है और विदेह जो इंद्रियों की वृत्ति से सर्वथा ऊपर उड़ गया है जिसको देह की आसक्ति है ही नहीं उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है कि मन विषय वासना की ओर जा रहा है और विवेक के द्वारा उसको रोकने की चेष्टा की जाए दशरथ की समस्या यह है कि वे विदेह नहीं हैं, उनमें मोहाशक्ति की वृद्धि है और वे उसको विवेक द्वारा बार बार नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं उनकी योजना का मूल संकल्प इसलिए भी पूरा नहीं होता कि उस समय यदि श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया जाता और महाराज दशरथ यह घोषणा कर देते कि राम राज्य हो गया तो यह सिद्ध होता कि राम राज्य और रावण राज्य एक साथ रह सकते हैं दशरथ राज्य और दसमुख राज्य भले ही एक साथ रहे पर राम राज्य और रावण राज्य एक साथ नहीं रहेंगे रावण राज्य के मिट जाने से मोह का पूरी तौर से विनाश हो जाने देहवृत्ति के पूरी तरह से दूर हो जाने के बाद ही अंतकरण में सच्ची परिपूर्णता आती है और तभी अंतकरण में राम राज्य की स्थापना होती है अंतकरण में राम राज्य की स्थापना हो जाने के बाद ही बाहर भी राम राज्य की स्थापना होती है